पश्यदिवसून रुद्रानश्नौ मतस्तथ बहू न्यदृष्टपूर्वाणी पश्याचा भारत पश्य आदिवादश वसून अष्ट रुद्रा एकादश अश्विनौ दव मप्तणा ये तथा बहूं अनिया अदृष्टपूर्वा मनुष्यलोकेया अ कचिट पश्य आश्चरिया अद्भुता भारत